उस विदेशी ने अभी भी विक्रांत का हाथ पकड़कर पीछे खींच रखा था उसने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ पीछे की तरफ खींच रखा था इस क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकलने के लिए विक्रांत को सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आ रहा था उसने तुरंत अपने टूल बार को चेक करना शुरू किया वो किसी ऐसी टूल की तलाश में था जिसकी मदद से वो खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके इस वक्त उसके पास ज्यादा टूल बचे भी नहीं थे जादुई कोट बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई सारे टूल वो यूज कर चुका था जादुई चाबी बची हुई थी, लेकिन वो इस वक्त विक्रांत के किसी काम की नहीं थी टूलबार खंगालने के बाद विक्रांत को एक खास टूल मिला। इसका नाम था बार मशीन। विक्रांत ने पहले इस टूल के बारे में पढ़ा था उसे बस इतना ही पता था कि इस टूल के जरिए वो अपना चेहरा बदल सकता है उसने तुरंत ही इस टूल को एक्टिवेट किया उसे लगा की शायद वो अचानक से अपना चेहरा बदलकर इस विदेशी को डरा सकता है उसने जैसे इस टूल को एक्टिवेट किया तुरंत ही उसे चेहरे बदलने के कई सारे ऑप्शन दिखाई देने लगे इस ऑप्शन में उसे एक भूत चेहरे का भी दिया। ने बिना कुछ सोचे समझे इसी भूत वाले वेश को सिलेक्ट कर लिया उसे सिलेक्ट करते अचानक से विक्रांत के कान लंबे होते चले गए उसके कान कंधे तक लटकने लगे उसकी जीप भी लगभग एक फीट लंबी होगी यहाँ तक के उसके दांत भी काफी नुकीले होकर बाहर निकल आए चंद सेकंड में उसका चेहरा आम इंसान से राक्षस के रूप में आ चुका था विक्रांत ने तुरंत ही अपनी जीभ को पीछे की तरफ फेंककर उस विदेशी के मुंह को चाटना शुरू कर दिया पर तो उस विदेशी को समझ में नहीं आया कि अचानक से उसके साथ ये क्या होने लगा लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया कि उसने जिस आदमी का हाथ पकड़ रखा है वो कोई राक्षस है तो फिर उसने डर के मारे तुरंत ही विक्रांत का हाथ छोड़ दिया वो अपनी जान बचाकर भागने लगा विक्रांत भी तुरंत पीछे मुड़कर उसकी तरफ देख दौड़ने लगा इसी बीच वो बार-बार अपनी फेंक फेंककर पीछे से उसकी गर्दन और पीठ को चाटने की भी कोशिश कर रहा था वो विदेशी डर के मारे अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा उसकी पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अजीब बात यह थी की इस वक्त सिर्फ विक्रांत का चेहरा ही बदला हुआ था बाकी उसका पूरा शरीर पहले जैसा ही था विक्रांत अपनी लंबी जीप बड़े हुए कान और लगभग चार इंची के पीछे दौड़ने लगाई पड़ती है विक्रांत तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। उसके आगे विदेशी अचानक से जमीन पर गिर पड़ा विक्रांत को लगा शायद उसके साथी यहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग ही गोली चला रहे है विक्रांत के पास गन तो थी नहीं ऐसे में वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और छुप कर गोली चलाने वाले आदमी को ढूंढने लगा एक बार के लिए तो उसे लगा था कि इस विदेशी के साथी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन फिर अगले ही पल उसने सोचा कि अगर इसके साथी यहाँ आए हुए हैं, तो फिर ये उसके ऊपर गोली क्यों चला रहे ये गोली उसके साथी तो नहीं चला सकती कहीं पुलिस वाले तो नहीं आ गए विक्रांत अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे स्वाति नजर आई स्वाति अपने हाथ में गन लिए हुए बड़ी चली आ रही थी ओ गोली चलाई है लेकिन इसके पास बंदूक से से आई? विक्रांत मन मन ही कहा और फिर डर के, के, तड़ाक, तड़ाक, तड़ाक। के मारे चीखते हुए भागने लगी पहले तो विक्रांत को समझ में नहीं आया कि आखिर स्वाति ने अचानक से चीखना क्यों शुरू कर दिया लेकिन फिर तुरंत ही उसे समझ में आया कि स्वाति उसके अजीब से चेहरे को देख कर घबरा उठी हालांकि उसका निशाना उतना सटीक नहीं था ऐसे में एक भी उठाने के लिए बढ़ा लेकिन तभी उसने देखा कि वो विदेशी भी अपनी जगह से गायब था ऐसे में उसने अभी स्वाति को संभालने से ज्यादा उस विदेशी को ढूंढना ज्यादा जरूरी समझा विक्रांत ने सबसे पहले अपने चेहरे को ठीक किया उसके बाद उस तरफ बढ़ चला जहां पर वो विदेशी घायल होकर गिरा हुआ था वहां पहुंचने पर विक्रांत ने देखा कि वहां पर खून की बूंदे टपकी हुई थी ध्यान से देखने पर पता चला कि गोली लगने के बाद उस विदेशी ने यहां से खुद को घसीटते हुए भागने की कोशिश की है विक्रांत पहले स्वाति के पास गया और फिर उसके हाथ से गल लेकर इस खून की बूंद को फॉलो करने लगा जिस जिस रास्ते से वो भागा था वहां वहां पर खून की बूंदे टपकी हुई दिखाई पड़ रही थी विक्रांत उन बूंदों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे खून की पड़ा था। तो उसे अपने के निशाने पर लिए हुए आगे बढ़ने लगा लेकिन जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि इसकी जान जा चुकी है एक गोली उसके सीने में और दूसरी उसके पेट में लगी थी और ये दोनों गोलियां स्वाति के हाथों ही चली थी भले ही इस आदमी ने विक्रांत और स्वाति को झूठे मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी इसने टूर गाइड एवी का भी मर्डर किया था लेकिन फिर भी स्वाति को इसे मारने की सजा भुगत नहीं पड़ेगी मर्डर तो मर्डर ही होता है फिर चाहे वो किसी निर्दोष का ही हो या फिर किसी खूखवार अपराधी का हाँ ये जरूर हो सकता है की अगर विक्रांत ने इस विदेशी को खूंख्वार अपराधी साबित कर दिया तो फिर स्वाति को सजा न मिले वैसे विक्रांत और स्वाति को निर्दोष साबित करने के लिए इस आदमी की गवाही बहुत जरूरी थी लेकिन चूंकि अब उसकी सिचुएशन में विक्रांत को कुछ ऐसे कलेक्ट करने होंगे जो कि उसे निर्दोष कर सके। विक्रांत के दिमाग में आया निश्चित रूप से इसके साथ कोई और भी होगा ऐसे में ये उससे कम्युनिकेट करने की भी तो कोशिश कर रहा होगा ये सोचकर विक्रांत ने तुरंत ही इस आदमी को पलट कर सीधा किया और तुरंत ही उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी इस विदेशी शख्स ने शरीर पर ज्यादा कपड़े तो नहीं पहन रखे थे लेकिन कई सारी डिवाइस जरूर पहन रखी थी जैसे कि इसने अपने कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस पहन रखी थी जिसकी मदद से यह अपने साथियों से कम्युनिकेट कर रहा था लेकिन चूंकि इस वक्त विक्रांत ने सिग्नल जैमर एक्टिवेट कर रखा था ऐसे में ये डिवाइस किसी काम की नहीं थी लेकिन अगर सिग्नल जैमर को हटा दिया जाए तो फिर हो सकता है कि इसके साथियों से कॉन्टेक्ट किया जा सके इसके बाद विक्रांत को उस विदेशी के पास से एक फ्लिप फोन मिला कार की चाबी मिली और फिर एक सेटअप भी मिला जो किसी वीडियो गेम के रिमोट जैसा लग रहा था उसे देखकर विक्रांत को समझ में आया कि शायद ये सेटअप ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए है इन सब चीजों को कलेक्ट करके विक्रांत सोचने लगा कि आखिर कैसे इसके सहारे इस विदेशी के साथियों तक पहुंचा जाए अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत सर विक्रांत सर विक्रांत ने समझने में तनिक भी देर नहीं लगाई ये रोने की आवाज स्वाति की है विक्रांत ने अपना माथा पीट दिया और फिर तुरंत वहां से उठकर स्वाति के पास पहुंचा वैसे तो स्वाति को पूरी तरह दोषी भी नहीं मान सकता क्योंकि जिस कंडीशन में विक्रांत उसे छोड़कर आया था और अभी जिस कंडीशन में स्वाति ने विक्रांत को देखा था ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा स्वाति का डर के मारे रोना जायज है विक्रांत स्वाति के सामने पहुंचा और फिर तुरंत ही उससे बोल पड़ा मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी जगह से मत हिलना फिर क्यों आई तुम यहां सर मैं विक्रांत को देखते मानो स्वाति की जान में जान आ गई वो विक्रांत के गले लटक कर रोने लगी और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली सर अभी मैंने यहां पर एक अजीब सा जानवर देखा था बहुत डरावना था बहुत डरावना जल्दी चलो यहां से ओ तुम तुम यहां क्यों आई और तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई ये बताओ तुम विक्रांत ने स्वाति की बात पलटते हुए सवाल किया